गुरु का प्रयोजन 694, जिन जिन के निकट कोई शिक्षा प्राप्त होती हो उन सभी को गुरु न कहकर एक निर्दिष्ट व्यक्ति को ही गुरु कहने की क्या आवश्यकता है किसी अनजान जगह जाना हो तो जो रास्ता जानता है ऐसे किसी एक व्यक्ति के निर्देशानुसार ही जाना चाहिए अनेक लोगों से रास्ता पूछते रहने पर गड़बड़ हो जाती है वैसे ही ईश्वर के निकट जाना हो तो एक अनुभवी गुरु के निर्देशानुसार चलना चाहिए इसीलिए एक गुरु का प्रयोजन है छः जो खुद शतरंज खेलते हैं वे बहुत समय नहीं समझ पाते कि कौन सी चाल ठीक होगी परंतु जो तटस्थ रहकर खेल देखते रहते हैं वे खेलने वालों की चाल से अच्छी चाल बता सकते हैं संसारी लोग सोचते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं परंतु वे धनमान विषय सुख आदि में आसक्त रहते हैं वे स्वयं खेल में डूबे रहते हैं ठीक चाल नहीं समझ पाते परंतु संसार त्यागी साधु महात्मा विषयों से अनासक्त होते हैं वे संसारियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं वे खुद नहीं खेलते इसलिए अच्छी चाल बता सकते हैं इसीलिए धर्म जीवन यापन करना हो तो जो साधु महात्मा ईश्वर का ध्यान चिंतन करते हैं जिन्होंने उन्हें प्राप्त कर लिया है उन्हीं की बातों पर विश्वास रख चलना चाहिए यदि तुम्हें मामले मुकदमे की सलाह चाहिए तो तुम वकील की ही सलाह लोगे ना कि किसी अरे गहरे की छः सौ यदि तुम्हारे भीतर ईश्वर के प्रति ठीक ठीक अनुराग हो उन्हें जानने की स्प्रिया उत्पन्न हो तो अवश्य ही वे तुम्हें सदगुरु से मिला देंगे साधक को गुरु के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती छः सौ ठीक ठीक आंतरिकता के साथ व्याकुल प्राणों से यदि कोई उन्हें पुकार सके तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती परंतु साधारणतया ऐसी व्याकुलता नहीं दिखाई देती इसीलिए गुरु की आवश्यकता है गुरु एक ही होता है परंतु उपगुरु अनेक हो सकते हैं जिस किसी के पास कुछ शिक्षा प्राप्त हो वही उपगुरु है अवधूत के इस प्रकार चौबीस उपगुरु थे